भाष्यार्थ, अध्याय खंड बारा ये तोिन्न दोषित कषाई मानसा त एव मुक्न सर्वात्म भूतेन संबध्यंत इत्यात्मज्ञान स्तुत तह साध्वे या एते ब्रह्मलोके इति यत्र ब्रह्मलोक यचन भविष्य ब्रह्मण्य हि ते लोकती सर्वात्म ब्रह्मण उच्यते कि जिनके दोष नष्ट हो गए हैं और राग रागद्वेशादी कषाय क्षीण हो गए हैं उन पुरषो द्वारा मिथ्या विषय विषयावेश अमृत के कारण अज्ञानियों के अनुभव में न आने वाले जिन मानस सत्य भोगों का अनुभव किया जाता है वे विद्वा द्वारा अभिव्यक्त होने वाले होने के कारण इस प्रकार उपरयुक्त सर्वात्मभूत विद्वान से संबंधित है इसे से आत्मज्ञान की स्तुति के लिए उनका निर्देश किया जाता है अतः यह एते ब्रह्म लो ऐसा जो निर्देश किया गया है वह ठीक ही है क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है अत वे कहीं भी रहे तथापि ब्रह्मलोक में ही है इस प्रकार कहे जाते हैं न कथमेक सन्न्य पश्यति नृणति न्यद विजाती सभूमा कामच ब्रह्मलौक पश्यमत विरुद्ध यस्मिन यस्व छले पश्यती सीन क्षण न पश्य किंतु वह एक होता हुआ न तो अन्य कुछ देखता है न अन्य कुछ सुनता है और न अन्य कुछ जानता है वह भूमा है और वह ब्रह्म ब्रह्मी भोगों को देखता हुआ रमण करता है ये दोनों कथन तो परस्पर विरुद्ध है जिस प्रकार यह कहा जाए कि एक पुरुष जिस क्षण में देखता है उसी क्षण में नहीं भी देखता नहीं सदोषा श्रुत्यंतरे परिहितत्वात् परहृतवादुर्दे अविपरीोपा पशेन्न पश्य दृष्टुन्य काम अभुआ न पश्य चे ये सुसुप्ते तदुक मुक्त सनों द्वितिया कन इति पशेमें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 इस विषय में किसके द्वारा क्या देखें ऐसा कहा ही गया है अशरीरस्वोपहत पापादी लक्षण सन कथ में स प पुरषोक्षि दृश्युक्त प्रजापति तथा सवक्षिणी साक्षा दृश्य तद वक्त आरभ्यते तो हेतुक्षिणी दर्शन इत्याह। यह पुरुष अशरीर रूप और अपहृत पापमादि लक्षणों वाला होने पर भी नेत्र में दिखलाई देता है ऐसा प्रजापति ने क्यों कहा ऐसी शंका होने पर जिस प्रकार यह नेत्र में साक्षात दिखलाई देता है वह बतलाना चाहिए इसी से यह आगे का वक्तव्य आरंभ किया जाता है नेत्र के भीतर उसके दिखलाई देने में क्या कारण है सुश्रुति बतलाती है तो यथा सदृष्टों यहा्य प्रयोग्यपो वा सशब प्रयुज्यत प्रयोग्योशो बलिवर्द वहानेचरण अस्मिन् शरीरे वाचरणे युक्त अस्रे दसस्थनीय मनोबुद्धि पंचवृत्तिरद्रियमनोबुद्धिसुक्त प्रज्ञात्मा, विज्ञान प्रज्ञात्जानक्रियाशक्ति समूचिता युक्त स्वकर्म फलोपनुक्त कस्न्फम्त उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्य भविष्या कस्ति प्रतिष्ठ राज सर्वाधिकारी दर्शन श्रवण श्रवणचेषा व्यापार तस्व तो मात्रकक्षुरीद्रिय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 सर्वाधिकारी को नियुक्त करता है उसी प्रकार ईश्वर ने दर्शन श्रवण और चेष्टा आदि व्यापार में प्राण को अधिकारी बनाया है रोग की उपलब्धि का द्वार भूत चक्षु इंद्रिय उसी की मात्रा अर्थात एक देश है अथ तदा काम विषण चक्षु स सा चाक्षुष पुरुषो दर्शनाय चक्षरथ जो वेदेदम जिघ्राणीति स आत्मा गंधाय घ्राणमत जो वेदेद अभिव्याह नीति स आत्मा व्यवहारय वागत जो वेदेदम शुण्वानीति स आत्मा श्रवणा स्रोतम जिसमें यह चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष पुरुष है उसके रूप ग्रहण के लिए नेत्रेंद्रीय है जो ऐसा अनुभव करता है क्या मैं इसे सूंघूँ आत्मा है उसके गंध ग्रहण के लिए नाशिका है और जो ऐसा समझता है कि मैं यह शब्द बोलूं वही आत्मा है उसके शब्दोच्चारण के लिए वाग है तथा जो ऐसा जानता है कि मैं यह श्रवण करूं वह भी आत्मा है श्रवण करने के लिए सूत्रेंद्रीय है अथ यारोपलक्षित आकाशम देह छिद्र मनुविषण मनुष्त मनूगत प्रकृत अशरि आत्मा भव इति चक्षुः चक्षुषुष्बुष दर्शनायोपल चक्षुक परस्य दृष्टिथे स्रोत्रचुषि चक्षुसि दर्शनेन लिंगेन है परो शरीरों सहता अक्षिणी दृश्यते प्रजापतिपलक्षण सवेती स्फुटोपलब्धिहेतुवाद अक्षिणी विशेषवचन सर्व्रुतिषु अहम दर्शनिवती जिस जहाँ अवस्था में यह जरोपलक्षित आकाश देहावर्ती छिद्रमे अनुविशन अनुशक्त अर्थात अनुगत है उस अवस्था में यह प्रकृत अशरीर आत्मा चाक्षुष चक्षु में रहने वाला है इसलिए चाक्षुष है उसके देखने रूपोपलब्धि करने के लिए चक्षुकरण है देहादि से संगत होने के कारण जिस पर दृष्टा के लिए चक्षु या करण है वह पर अशरीर आत्मा इस नेत्र के अंतर्गत दर्शन रूप लिंग से उसे असंगत देखा जाता है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 यस्म देहे वेद कथम इदम सुगंधि दुर्गंधि जिघ्राणीतंधम विजानीया स आत्मा तय गय गज्ञा घ्राणम अथ येद वचनमहर हराणीति वादीमीति स आत्मा व्याहरण क्रिया सिद्धे कगिंद्रियम अथ येद श्रणवा नीति स आत्मा श्रवणा या तथा इस शरीर में जो यह जानता है किस प्रकार जानता है मैं यह सुगंधि या दुर्गंधी सुंघूँ अर्थात इसकी गंध जानूँ ऐसा जो जानता है वह आत्मा है उसके गंध अर्थात गंध ज्ञान के लिए घाण है और जो ऐसा जानता है कि मैं यह वचन उच्चारण करूँ अर्थात बोलूँ वह आत्मा है उसकी शब्दोच्चारण क्रिया की सिद्धि के लिए वाक इंद्रीकरण है तथा जो यह जानता है कि मैं यह श्रवण करूं वह आत्मा है इसके शब्द श्रवण के लिए स्रोत्रेन्द्रिय है अथ जो वेहदेदम मनवा नीति सा आत्मा मनोष दैव चक्षुष वहाक्षुषा मनसैन तान कामान पश्यन रमत और जो यह जानता है कि मैं मनन करूं वह आत्मा है मन उसका दिव्य नेत्र है वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता हुआ रमण करता है अथ यो वेदेदम मनवाति मनन व्यापारिंद्रििया संस्पृष्ट कवल मनवानीति वेद स आत्मा मननाय मनह, यो वेदस आत्मा स आत्मा सर्व वेदनमस्य। स्वूप मितवगम्यते यकाशयति स आदि यो दक्षिणियो तो य उत्तर तो य आदित्यः प्रकाशयती आदित्युक्त प्रकाशस्वूप स गम्यते और जो यह जानता है कि मैं इसका मनन करूं अर्थ बाह्य इंद्रियों से असंपृष्ट केवल मनन व्यापार करूं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 दर्शनादि दर्शनावृत्थ तो चक्षरादीनादास्त्म सामगम्यत्म सत्ताएव ज्ञानकर्तृत्व न्यापतया आत्मनः सत्ता मात्र एव ज्ञान नतु जथा मात्र नतु व्याप्रिततया सत्ता मात्रमेव प्रकाशन प्रकाशनकर्तृत्व न तो व्यापत नेत्रो इंद्रिया वे दर्शनादि क्रिया की निस्पत्ति के लिए है यह बात इस आत्मा के सामर्थ्य से विदित होती है आत्मा का जो ज्ञान कर्तित्व है वह केवल सत्ता मात्र में है उसकी व्याप्तता के कारण नहीं है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाशन कर्तित्व तो उसकी सत्ता मात्र में ही है किसी व्यापार प्रवणता के कारण नहीं है इसी प्रकार इसे समझना चाहिए मनोष्य मनुष्यात्मनोद प्राकृत असाधारण चक्षु चक्षुषु चक्षु वर्तमान काल विषयाण चेन्द्रििया दैवाद मनस्तुत्रिकाल विषयोलबीकरण मृदितोषं चूक्ष्मदीसोपलबेव चक्षुच्य स वै मुक्त स्वूप विद्यादेहद्रियमनोक् सर्वात्म भाव सन्नेश व्योम वशुद्ध सर्वेक्षरों मन उपाधि सन्ने ते वै तेन वेक्षण मनसैता सवृत्ति प्रकाशभ नि प्रततेन दर्शनेन पश्यन रमते मन इस आत्मा का दैव अप्राकृत अर्थात अन इंद्रियों से असाधारण चक्षु है चष्टे अनेन जिस देखता है उसे चक्षु कहते हैं इंद्रियां वर्तमान काल विषयक है इसलिए वे अद्वैत हैं किंतु मन तीनों कालों के विषयों की उपलब्धि का कारण क्षीर्ण दोष और सूक्ष्म एवं व्यवहित सभी पदार्थों की उपलब्धि का साधन है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 काकान माणीति विशिनष्टि किन भोगों को देखता है इस प्रश्रुति उनका विशेषण बदलाती है या एं ब्रह्म लोक एतम देवा आत्मा उपाससते तस्वे लोका आत्ता सर्वे च काम से सर्वाश्च लोकाना सर्वास् काम समात्मान अनुविद्यम विद्यापतिर्वाच प्रजापतिर्वाच जो ये भोग इस ब्रह्मलोक में हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है उस आत्मा की देवगण उपासना करते हैं इसी से उन्हें संपूर्ण लोक और समस्त भोग प्राप्त हैं जो उस आत्मा को शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार जान कर साक्षात रूप से अनुभव करता है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 तस्मात श्रुवा तस्मान मध्य देवा उपासते तदुपाशना चोका आत्ता सर्वे यदर हींद्रे एक वर्षा प्रजापत ब्रह्मचर्यवास तत्फल प्राप्त देवरिभिप्राय जो ये भोग सुवर्ण किसमन ब्रह्मलोक में बाह्य विषयों के आशक्ति रूप अन्य से अनाच्छादित है अर्थात केवल संकल्प मात्र से प्राप्त होने योग्य हैं उन्हें वह देखता है क्योंकि इस आत्मा का प्रजापति ने इंद्र को उपदेश किया है इसलिए उनसे श्रवण कर आज भी देवगण उसकी उपासना करते हैं उसकी उपासना से उन्हें सारे लोक और समस्त भोग प्राप्त हैं तात्पर्य यह है कि जिसके लिए इंद्र ने प्रजापति के यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्य वास किया था वह फल देवताओं को प्राप्त हो गया तदुक्तम तदुक देवा महाभाग्यवान्न तनुष्याण अल्पजीवित मदंतर प्रज्ञा चवतीती प्राप्त इदम उच्यते सर्वाश्च लोका कामान सर्वास् काम निदानतनोपी कौश इंद्रादीव्यस्मात्न अन्वेद विजाती हसा किल प्रजापतिर्वाच अत सर्व आत्मज्ञान तत्फलप्तिल्य प्रकरणं प्रकरण देवता महां भाग्यशाली हैं अतः उनके लिए वह संपूर्णलोक और समस्त भोगों की प्राप्ति होनी उचित ही है किंतु इस समय तो मनुष्यों को तो उनका मिलना संभव नहीं है क्योंकि वे अल्पजीवी और मंदतर बुद्धिवाले हैं ऐसी शंका प्राप्त होने पर यह कहा जाता है कि वह वर्तमान कालीन साधक भी संपूर्ण लोग और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है वह कौन जो इंद्रादि के समान उस आत्मा को जानकर साक्षात अनुभव कर लेता है